अथ गुणलक्षण प्रकरण चौबीस गुण है उन गुणों के लक्षणों का प्रकरण आरंभ हो रहा पहले द्रव्यों के लक्षण प्रकरण हो गया उससे पहले पदार्थों के उद्देश्य प्रकरण पूरा हो गया सब पदार्थ और प्रत्येक पदार्थ में कौन कितने हैं इस बात का उद्देश्य प्रकरण में पूरा किया गया था उसके बाद में नव द्रव्यों के लक्षण प्रकरण शुरू हुआ उनको भी आपने पूरा पढ़ लिए हैं अब आरंभ होता है 24 गुणों के लक्षण प्रकरण इसी संदर्भ में चार प्रमाणों का भी विचार कर लेंगे कि जब ज्ञान एक गुण है उसका विचार जब शुरू होगा उससे पहले भी विचार करना पड़ जाता है अनुभव दो प्रकार का मान करके तुस्थिति तो में प्रमाणों की चर्चा भी कर लेंगे। रूप से किम लक्षण कतिविध तू का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार के चक्षमात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तुप्न नीलपीत रक्तहरित कपित चित्र भेदाविधम पृथ्वी जलतेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्त विधम भास्पर शुक्ल जले भास्वर शुक्ल चक्ष ग्राह्य गुणों चक्षुमात्र के द्वारा ग्राह्य शब्द की भी अपनी महिमा है ऐसे क्यों कहा कि कुछ ऐसे भी गुण हैं जो चक्षु के द्वारा भी ग्राह्य है और स्पर्श तव के द्वारा भी ग्राह्य जैसे संख्या है परिमाण है लगभग आप हाथ छू करके बताएं कितना लंबा चौड़ा है चार कलम है तो ये गिन करके बता सकता अंधा भी तो संख्या परिमाण पृथक तो भी ये इससे अलग है उसको छुआ उसको छुआ दोनों दो छो संबंधित नहीं अलग है पृथक तो क्या? दोनों संबद्ध दोस्तों को भी संयोग भी स्पर्श से ग्रहण हो सकता है तो अनेक ऐसा गुण है जो चक्षुरा ग्राही होता हुआ तो ग्राह्य भी है उनमें आते आपके ना हो इसमें मात्र शब्द ग्रहण करना पड़ा चक्षर मात्र ग्राहियो गुणों रूपम लेकिन शब्द भी जरूरी है क्योंकि नियम है यो गुणों इंद्रिय ग्राह्या तेने तदगत जाति तथा भाव ग्राह्या नियम होता है जिस गुण को जिस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण के अभाव उन दोनों को भी उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है जैसा आंख आप रूप ग्रहण करते हो तो रूपत्व जाति जो ग्रहण होगा वो कोई अन्य इंद्रिय से नहीं होगा और रूप का अभाव है यह अभाव चक्षु से ही ग्रहण करना हो गुण शब्द गना जरूरी है जाति गुण नहीं है और अभाव भी गुण नहीं गुण शब्द देने से जाति और अभाव में होता हुआ अति व्याप्ति निवृत्त हो जाएगा विचार आरंभ होता है देखिए न्याय बोधिनी में रूपम लक्षित चक्षुर चक्षुर मात्र ग्राह्य विशिष्ट गुण तूपण चक्षुर मात्र ग्राह्य विशिष्ट गुणत्व सीधे सीधे उन्हीं को शब्द में विशिष्ट शब्द बीच जोड़ दिया क्योंकि विशेषण है और दूसरा विशेष विशेषणों से विशिष्ट होता है विशेष विशेष कौन है गुण और मात्र शब्द और चक्षुरशेष जैसे चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व से विशिष्ट है गुणत्व तारस गुणत्व वाला का रूप रूप से लक्षण इसमें गुणत्वत्व इतने लक्षण विशेष मातृपादान विशेष क्या है गुणत्व इतने ही मातृ को ग्रहण करते हैं तो प्रसादावती व्यक्ति प्रसाद 24 गुणों में से सभी गुण में गुणत्व रहेगा जैसे जितने भी प्रकार के वर्ण हैं सभी में मनुष्यत्व है या नहीं चाहे ब्राह्मण है उसे भी मनुष्यत्व है शूद्र में भी मनुष्यत्व रहेगा आप जितना भी प्रभेद कर लीजिएगा इन मनुष्य तो सभी भेदों में रहेंगे उसी प्रकार गुण चाहे चार है दस है बीस है, है चौबीस है जितना भी है सभी में क्या रहेगा गुण तो रहेगा ही इसलिए मैं केवल गुणत्व तो लक्षण करूंगा तो रूप में तो चाहेगा ही रूप में भी गुणत्व तो है कि कहा जाएगा प्रसादियों में भी अन्य तेईस गुणों में भी अति हो जाएगा अतः चक्षर तो तो तो मात्र ग्राह्यत्व तो विशेषणी चक्ष ग्राह्य तो विशेषण चक्षुर देना पड़ेगा विशेषण अब रसादियों में नहीं होगा। रसादी कैसे हैं? वो चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है रस तो रसने ग्राह्य दंत अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्राही अन्य तेज गुण चक्र मात्र ग्राही नहीं तावन मात्र पादाने फिर भी यदि विशेषण विशेषण तावन मात्र मात्र को हम रखते हैं तो उतने को नक्सान रूप में ग्रहण करेंगे तावन मात्र पादाने रूपत्व अति व्याप्ति सूपत्व में अतिव्याप्त जाति आप लक्षण कर रहे किसका गुण का चला जाएगा चाती जाति का अलग पदार्थ है ना सामान्य नाम से यहाँ नहीं है कि लोग क्या बोलते सामान्य आपने देखा है उसी को जाति कहा जाता है उसमें अति व्याप्ति हो जाएगी सामान्य जो यहाँ सात पदार्थ इन्होंने माना है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव जो सामान्य नाग पदार्थ ही जाती है औरत जाती है है ना अच्छा आप मान लीजिए से मनुष्य को देख रहे हैं है ना अब मनुष्य में रहने वाली मनुष्यत्व जाति को कान से पकड़ोगे के नाक से ग्रहण करोगे है आंख से ग्रहण करोगे ना कि ये मनुष्य को आपने आंग से ग्रहण किया तो मनुष्य में रहने वाली जो मनुष्य जाति का जो आप अनुभव करोगे वो भी आंग से ही अनुभव हो सकता है अन्य इंद्रियों से नहीं इसलिए सामान्य नियम देखो नियम लिख रहे हैं वहां पर लोग इंद्र ग्राह्य तनिष्ठा जाति तदभावच्च तद इंद्रग्राहिया इति नियम तद से लिख लेना तनिष्ठा जाति ही तद भाव इतना और जोड़ लोगा तनिष्ठा जाति ही तदभावच तद इंद्रिय ग्राह्या जिस गुण को जिस इंद्रिय से ग्रहण करते हैं आप योग गुणों हो इंद्रिय ग्राह्य जिस गुण को जिस इंद्रिय से ग्रहण करते हो जाति ही अनिष्ठा जाति या तदगत जाति बात एक निष्ठा को, को उस गुण में रहने वाली जो जाति और उस गुण का अभाव ये दोनों के दोनों तद इंद्रिय ग्रह उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण जैसे आप स्रोत्र इंद्रिय से किस गुण को ग्रहण करते हो शब्द को स्रोत इंद्रिय से शब्द को मैं ग्रहण करता हूं अतवा जो शब्द मैंने ग्रहण किया उस शब्द में रहने वाला जो जाति है उस जाति को हम किस ग्रहण करेंगे श्रोत्र से ग्रहण। जैसे आपने सुना कब उसमें कौन सी जाति रहेगी कत्व। मनुष्यत्व, घटत्व पटत्व तो क सुना आपने उस कौ में रहने वाली जाति क्या है तत्व जाति उस जाति को आपने किस ग्रहण करेंगे से ही और विशिष्ट को आपने ग्रहण किया है अभी तो ख का अभाव है ना उस ख के अभाव को किससे ग्रहण करोगे वो भी श्रोत्र से ग्रहण होगा इसे स्रोत इंद्र के द्वारा शब्द ग्राही होने के कारण उसी इंद्र से शब्दगत जाति और उस शब्द के अभाव दोनों ही ग्रहण किया जाता है तथा चक्षु, चक्षु के द्वारा कौन सा है रूप है अतव उस रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति है रूप में कौन सी जाति रहेगी रूपत्व जाति और उस रूप का अभाव ये दोनों वस्तुओं को किसे ग्रहण करेंगे ग्रहण करेंगे व्यवहार के अनुसार बनाया हुआ ये कोई अपनी कल्पना नहीं है नहीं आएगा है सर्वानुभव बात वेदांत भी यही कहेगा वो तो नहीं कहेगा ना रूपा जगह रूपा तुझ जाती अब कहां से देख लोगे तो भी नहीं कह सकता सभी दर्शनों के लिए सर्वानुभव सिद्ध बात सामान्य बात कहा जा रहा है हो रही थी ना यदि आपने चक्षमात्र ग्राही कहने से चक्षमात्र ग्राह्य रूप भी है चक्षुर्मात्र ग्राही रूपत्व जाति भी है चक्षुरूपा भाव भी है तो रूपत्व जाती रूपा भाव में होता हुआ अतिव्याप्ति को निवारण करने के लिए गुणत्व अब गुणक जो विशेष यांश दे दिया तो जाति में नहीं जाएगा। जाए जाति क्या है सामान्य नामक पदार्थ है गुण नहीं है वो अभाव क्या है वो भी एक अभाव नामक अलग पदार्थ है उसमें गुणक नहीं है इसे कहते हैं विशेष उपाधान अच्छा मात्र अनुपाधा ने एक पंक्तिया बीच में अधिक घुसाया हुआ है कुछ पंख बाद में लेंगे चक्षुर मात्र ग्रहत्तम नामा ये ना न्यायोधनी में विशेष उपाधन के बाद क्या है चक्षुर चक्षुर मात्र नामा चक्षुरक्षित्राहम चक्षुर ये जो पंक्ति है ये नास्तिक के बाद जाएगा तीन पंक्ति नीचे जाइए एक नास्ती शब्द मिल रहा है ना वहाँ उस नास्ती के बाद आना चाहिए वो पहले ही दे दिया उसको संकेत करके वहां चिन्ह दो तीर का चिन्ह लगा दो इधर से उधर पहुंचा दो कुछ नहीं है केवल वो वहां पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे उससे पहले बाकी हिस्सा पढ़ लीजिए मात्र ये मान लीजिए मूल लक्षण में मात्र शब्द निकाल दीजिए बचेगा क्या चक्ष्य सती गुणत्वत्व यही तो होगा ना चक्ष विशिष्ट गुणत्वत्व मात्र शब्द हट गया मातृपद अनुपाध संख्या संख्यादि सामान्य गुण है, है, है। चक्षुग्राही तो है संख्या भी आप अंक से गिन सकते कितना है चक्षुग्राही है संख्या परिमाण भी आप देख के बड़ा है छोटा है मोटा है पतला है बोलते भी नहीं बोलते वहां से देखते परिमाण भी देख के बोलता हूँ यह इससे अलग है पृथक तो भी देख के बोल सकते हो ये दोनों सटे हुए हैं संयोग को भी अंक से देखकर बोल सकते हो और यह इससे अलग हो गया सता हुआ था अब वो अलग हो गया इस भाग को भी आप देख के बोल सकते हो ये सब चक्ष होते हुए इनमें गुणत्व भी है ये सब गुण भी है संख्या परिमाण पृथक संयोग और विभाग लेकिन साथ साथ केवल चक्षुर्ग्राही नहीं है किंतु ये ग्राह्य भी है इसलिए देखिए तथा गलत छपा है चक्षुर्शिष्ट गुण चक्षुर्ग्रहत्व नहीं होना चाहे वह चक्षु नहीं त्व ग्राह्यत विशिष्ट गुणत्वत्वाशिष्ट गुणवात् ठीक तत्रापि क्योंकि पर भी क्या है चक्षुर्व था ही लक्षण तो जा ही रहा था तो वहां पर भी है तो तो ही साथ साथ वहां भी तो है अब मात्र शक्ति संग जाएगा न लक्षण संज्ञा परिमाण आदि में नहीं जाएगा तो इंद्र के ग्राही हुआ पदार्थों में नहीं जाएगा उभय इंद्रिय ग्राही वास्तव में क्या कहा जाएगा दो इंद्रियों के ग्राई है। ग्राई है। संख्या परिमाण पृथक संयोग और विभाग दो दो चक्षुग्राही तो है और साथ साथ तो इंद्रिय ग्राही भी है अतएव हमें क्या कहना पड़ा सा वाराणाय पदम शर्ण आगे स्पष्ट करें देखो संख्या चक्ष ग्राह्यत्वा चक्ष मात्र ग्रहतम नास्ती क्योंकि संख्या कैसे हैं चक्षुर से भिन्न त्विंद्र ग्राह होने के कारण चक्षर मात्र ग्रहत्व में नहीं है चक्षुर ऊपर वाला पंखी चक्षुर मात्र ग्राह का वास्तव में अर्थ क्या है मात्र शब्द मातृश् व्याख्या जोड़ देते हैं तो उसका वास्तविक निकलता है स्वयं विस्तार से बता रहे रहेगा मात्र मातृतम नाम जहां कहा था ना वो पंक्ति को नीचे ले जाओ करके वो पंक्ति पढ़ रहा हूं अभी नास्ती के बाद उसको पढ़ना है चक्षुर मात्र ग्रहतम नाम चक्ष इंद्रिय अग्राह्य सती चक्षु से जो भिन्न इंद्रिया है उनके द्वारा ग्राही होनी चाहिए और चक्षु के द्वारा ग्राही होना चाहिए यह चक्षुमात्र ग्रह तो के शब्द का अर्थ विशेषण का व्याख्या है इसे लाभ क्या हुआ क्योंकि ऐसे भी चीजें हैं जो चक्षुग्राही नहीं है और तो इंद्रग्राही है? है या नहीं और ऐसे भी हैं जो तो इंद्रग्राही नहीं किंतु चक्षुग्राही है दोनों तरह की चीजें भी उपलब्ध उभेंद्र ग्राही वस्तु भी है और कुछ तो अती वस्तु है जिसे तो गुरुत्व है आप गुरुत्व का तो अनुमान ही कर सकते कितना वजन है आग बंद करेंगे करके तरक् करेंगे होगा लगभग आधा किलो तो वजन जो गुरुत्व उसका अनुमान ही कर पाते एक तो राज व राज सब ठग भी है अपने बुद्धि के संतोष करने के लिए अब जीरो ग्राम क्या होता है वॉट इज जीरो ग्राम जाएगा? कहीं से आएगा जीरो करोगे ना वो वन ग्राम जो मिनिमम यूनिट आपने बनाया है, डेसिग्राम बना लिया, कुछ ही बना लिया वन मिलीग्राम बना लिया अब वो मिनिमम जो यूनिट आपने कपोर कल्पना है ना बना लिया है इतने को हम वन मिलीग्राम मान लेंगे इतना ऐसा ऐसा ऐसा होगा तो आपकी कल्पना और चिंता के अगर वो एक किलो है तो आप एक मिली लिए एक किलो बराबर है ना बेचारे और कौन सही है अचिंती के हिसाब से वजन मिली ग्राम कितना होगा के लिए आप एक क्विंटल पूछेंगे तो किलो बराबर ये सब केवल मानव की अपनी परिकल्पित व्यवस्था है जिस चीज को आप एक फुट समझ आंख से जब देखते है ना हाथी उसको तीन फुट तो क्या हमारे नाप का जो एक फुट है उसके माप के लिए वो तीन फुट है या ऐसा कह सकता हूं हाथी के नाप में जो एक फुट है वो हमारे लिए तीन फुट है कौन सा नाप कौन सा आंख को सत्यु माना इसमें चलता है मानव का अपना धंधा अपनी परिकल्पनाओं के ऊपर अपना व्यवहार चलाता है इसने यहा देखो अतीन्द्रिय गुरुत्वाद्याप्ति वाराण चक्ष इंद्रिय तो मात्र का आपने अग्राह भाग कर दिया ना चक्षुर इंद्रिय चक्ष अग्राह्य दिया चक्ष चक्ष अग्राह्य था ना चक्ष अग्राह्य सती ये व्याख्या किया था अब सती हम पहला हिस्सा मात्र रखें ये दूसरा हिस्सा को छोड़ दें वैसे तीन हिस्सा ने तत्व भी है तो चक्षुर मात्र की व्याख्या हो गई गुणत्व तो पहले से विद्यमान है विशेषांश अब इन दोनों की चर्चा क्यों कर रहे इसको तो छोड़ ही दीजिए आप इन दोनों में से इतना ही रखा जाए चक्षुर भिन्नेन्द्रिय अग्राह्यत्म क्षु से भिन्न इंद्रिया कौन कौन है आपका चार ना, है, रसन है, है, है। ना ध्यान इंद्रिय रसने और श्रोत्र इंद्रिय ना, तो ना तो श्रोत है। ये चार इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य अर्थात कौन वस्तु है ऐसा वस्तु है कहते ही गुरुत्व तो किसी भी इंद्र के द्वारा ग्राह्य इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय पदार्थ उसको क्या कहते हैं इंद्रिय का विषय ही नहीं होता किसी भी इंद्रिय का विषय अतीन्द्रिय गुरुत्वादी व्याप्ति वारणाय वारणा चक्ष चक्ष हम ग्राही गुणों की विचार कर रहे हैं अग्राह्य गुणों का विचार नहीं करें इसलिए विशेषण चक्ष गुरुत्व में नहीं जाएगा गुरुत्व तो कैसा है नहीं ग्राही तो रहा था ना कि है उनके द्वारा भी अग्राही वस्तु कौन था गुरुत्व तो。उसमें लक्षण चला जा रहा था और जब चक्षुर्ग्राह्य कह दिया अब उसमें लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि गुरुत्व तो चक्षुग्राह्य नहीं और इतना ही रकम पूंगा चक्ष गुणत्म तो संख्या आदि में अतिव्याप्ति था है ना? आदि में क्या हो जाएगा अतिव्याप्त उसके लिए विशेषण भी जरूरी है चक्षुर्द्रिय तो उसके द्वारा अग्राही होना चाहिए उत्तर तो ग्राही है संख्या आदि है नहीं? इसलिए संख्या आदि में अतिव्याप्ति निवारण हो जाएगा इस शिष्य को देने से गुरु में निवारण हो जाएगा इस हिस्से को रखने पर दूसरा हिस्से को और ये विशेषांश को रखने पर में है ना? अति व्यक्ति निवृत्त हो गया गुणतोत्तम कहा उसे निर्वाण करने और अति गुरुत्व भी अति व्यक्ति निर्माण करने के लिए चक्षुर्यतम से निवृत्त हो गया इतने कहूंगा तो क्यों हो रही थी जाति और अभाव है ना चक्ष कहूंगा चक्ष रूपत्व जाति भी है चक्ष रूप अभाव भी है इसलिए गुणम कह दिया ये तीनों ध्यान रखने का गुणतोत्तम क्यों कहा जाति और अभाव में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए चक्ष क्यों कहा रसारियों में अतिव्याप्ति और अति गुरुत्व में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए और एक साथ क्यों दिया संख्या में अतिव्यक्ति निवारण संख्या कैसे है चक्षु से भिन्न इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है जाएगा। तो इसे पूरा लक्षण क्या बना? चक्षुर चक्षुर भिन्न इंद्रिय अत्र लक्षणे ग्राह्यत्म नाम अब एक विचार आरंभ करते हैं यह ग्राह्यत्व का अर्थ क्या ग्राह्य ग्रहण करने योग्य ग्रहण करने योग्य का मतलब इसका वास्तविक अर्थ समझाओ तो ग्राह्यतम नाम प्रत्यक्ष विषयत्व प्रत्यक्ष का विषय का नाम ग्राही अनुमान का विषय को भी सकते थे ना आप क्योंकि ग्राही शब्द हनुमान की तरह ग्रहण कर सकता हूं तो ग्राही हो गए उपमान की तरह ग्रहण करो तो भी ग्राही है वेदों से ग्रहण कर लो तो भी ग्राह्य है इसे ग्राह्यत्व शब्द बड़े व्यापक शब्द किसी भी प्रमाण से मैं ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को ग्राह्य कह सकता हूं इसलिए ग्राह्यत्व शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हो स्पष्ट करो तुम बहुत व्यापक शब्द प्रयोग किया है इसलिए उसका असली अर्थ बताओ यहाँ क्या अर्थ मिलेगा तब कहते हैं यहां उसको किस अर्थ प्रयोग करो और क्या है प्रत्यक्ष विषय जहां जहाँ ग्राह्य शब्द प्रत्यक्ष विषय को पड़ेगा अग्राह्यम नामा फिर अग्राही क्या हो गया प्रत्यक्ष का विषय जब प्रत्यक्ष का विषय है वो ग्राही है। जब प्रत्यक्ष आगे लिख रहे हैं देखिए अग्राह्यम नामा तद अविषयत्म तदम प्रत्यक्ष सब जोड़ के स्वयं बोल रहे हैं। तथा चाहिए चक्षुर जन्य क्ष आवयत् चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष हो जाएगा चक्षुर फलि जन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आविषयत्म और यहां चक्ष का अर्थव्य क्या होगा चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्म बन जाएगा चक्ष जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्म जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहे हैं चक्ष भिन्न के द्वारा जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होना और चक्षुर इंद्र के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषय होना चाहिए ऐसा गुण विशेष का नाम रूप है तब प्रभा संयोग है रूप लक्षण से अति व्याप्तिश प्रभा और घट का संयोग है संयोग में अतिव्याप्ति फिर भी हो जाए इतना सब कहने के बावजूद भी संयोग में ऐसा विलक्षण संयोग ले रहे हैं जो त्विंद के द्वारा प्रभा घट संयोग जैसे प्रकाश सामान्य प्रकाश ये सामान्य प्रकाश घड़े के साथ संबंध है संयोग हो रहा है उस संयोग के कारण से घड़ा दिखता है यदि प्रकाश का संयोग घट के साथ ना हो आपको घट दिखाई नहीं देगा दिखा। अंधकार में पड़ा हुआ घट क्यों आपको नहीं दिखाई देता है क्योंकि उस घट के साथ प्रभा का संयोग नहीं है। जैसे प्रभा का संयोग का झट पहले उस संयोग को चक्षु ग्रहण करता है तो उस संयोग को ग्रहण करके उस संयोग का संबंधी संयोगी जो घट उसको भी ग्रहण कर दिया टॉर्च जलाने पर क्यों दिखाई देगा कोई वस्तु क्योंकि वह प्रभा का संयोग है प्रकाश का संयोग प्रभा भित्ति संयोग है प्रभा घटक संयोग है प्रभा हर वस्तु के साथ उस संयोग क्या है रूप नहीं है एक गुण अलग है संयोग एक अलग गुण है ना संख्या परिमाण प्रत संयोग विभाग गुण विशेष उस गुण में रक्षण फिर भी अति लाभ क्योंकि वो जो संयोग है चक्षुर भिन्न इंद्रिय चारों इंद्रियों के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है रस इंद्र के द्वारा संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होगा श्रोत इंद्र के द्वारा नहीं होगा घृण इंद्रिय से नहीं होगा तो इंद्र से भी उस प्रभा संयोग प्रत्यक्ष का नहीं होगा अथ अन्य इंद्रियों के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष का अविषय है प्रभाघट संयोग और चक्षुष जन्य प्रत्यक्ष का विषय है प्रभाघट संयोग गुणत्व भी है संयोग में लक्षण चला गया संयोग में बना रहे थे हम रूप का ननु संयोगे रूप लक्षण से अति व्याप्ति मात्र तत् गुणत् चेत नब सीधे झंझट खत्म करने के लिए इस गुण शब्द ना एक और विशेषण देने देंगे दे दे दे। विशेष गुणवत्ता हैं संयोग क्या है सामान्य गुण तब कहूंगा फिर संख्या वारण कर दिया भी क्या है? सामान्य गुण। संख्या विशेष गुण देने से संयोग में प्रभागत होता है उसी विशेष शब्द के वजह से संख्या परिमाण पृथक विभाग शब्द सामान्य गुणों में अति व्यक्ति निवृत्त हो सकता है फिर पूरा हिस्सा ही देखा इसलिए तस्वीर न गुण पद विशेष गुण पद गुण पद का क्या है विशेष गुण पद ले लूंगा पूर्व पक्ष गता है महाराज न चे वंशती विशेष गुण तो घटित लक्षण संख्या व्याप्त भावात मातृपद वो अर्थम जब मातृप देना बेकार और मात्र पद दिया उसी व्याख्या में जो लंबा थोड़ा आपने बोला ये सब बेकार हो गया एक और विशेष बात कही तब गड़बड़ी का होगी जल मात्र है। सांस्कृतिक द्रवत्व को विशेष गुणों में गिनती किया था ना सांस्कृतिक जो स्वाभाविक जल का प्रवाह है उसको क्या कहा था विशेष गुण वो भी आपके तुगिंद्र के द्रव प्रत्यक्ष आग से देखेंगे तभी पता चलेगा जाके खड़ा हो जाओ जो, जो पैर में छूते हुए जाएगा ना तुगिंद्र से पता लग जाएगा जल प्रवाह है सांस्कृतिक द्रवत्व यहाँ है या नहीं? सांस्कृतिक द्रवत्ष गुण का अनुभव त्विंद्री से भी होता है चक्षु से भी हो रहा है और त्विंद्री से भी हो जाता है विशेष गुण भी है उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए मात्र शब्द जरूरी है और उसके अंदर लंबा व्याख्या करना भी जरूरी इसलिए चक्षुरक्ष अविशेष्ट जो दिया है वह सांस्कृतिक द्रवत्मति निवारण करने के लिए हम क्या बोलते थे संख्या में अति व्यक्ति करने के लिए अब जरूरत नहीं है कहने से ही संख्या में अति व्यावारण हो गया अब कहते हैं ये जो विशेषण दिया जा रहा है चक्षुर चक्षुर्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविशेषम जो शब्द है वो जलगत तो सांस्कृतिक द्रवत्ण में विशेषण व्यक्ति निवारण और चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विशेष जो दिया है वह प्रसादियों में अति व्यक्ति निवारण करने के लिए और विशेष गुणत्वत्म जो दिया है जाति अभाव विशेष गुणवत्तम कहा नो विशेष गुणत्म का ये कहा अतिवती निवारण करने के लिए, लिए। जाति अभाव और सामान्य गुण संख्या, परिमाण प्रत्यक्ष विभाग ये सब विशेष शब्द से सामान्य गुणों में निवृत्त हो गया ठीक है? इसलिए विशेष गुणोत्तम तो कहने से सामान्य गुणों में अतिवृत्त गुण हो गया जाति में अतिवृत्त हो गया अभाव में भी अतिविधि निवृत्त हो गया और चक्ष विषय तम हिज शब्द दिया इससे जो रसाज में अतिवृत्त हो गया में क्योंकि ये विशेष गुणोत्तम असाध्य में व्यक्ति जा रहा था ग्रुत में भी जा रहा था कोई इससे निवृत्त हो गया और यह जो हिस्सा दिया है इसका अंतिम निर्णय दिया इस हिस्से का कहां व्यक्ति निवारण करने में ये तो मूल में जैसा लक्षण था वैसा लक्षण पर आधारित होकर के विचार पूरा हो अब न्यायबोधनिकार कहते हैं इतना झंझट क्यों करना एक छोटा सा लक्षण में बना लेता न चक्षग्रहतिमुत्व्या्रीग्रहुर्मात्यु मात्र ग्राह्य जो जाति और जाति होगा चक्षु मात्र ग्राह जाति कौन है रूपत जाति तार जाति मद जाति वाला कौन हो गया रूप है ना और गुण तो भी न प्रभाग संयोगाधिपति व्याप्ति है इसे लाभ क्या है प्रभागट संयोगाधि व्याप्ति नहीं होगी कि संयोग में रहने वाली संयोग जाति यदि भी चक्षुग्राह तो है लेकिन केवल चक्षुग्राह नहीं है वो संयोग को घटपट का संयोग को हाथ से आपने अनुभव करके देख लिया हो गया ना त्विंद्री से भी अंधा भी अनुभव करके देख रहा है घट और पट का संयोग है ऐसे अंधों को भी देखा रुपयों को भी गिन हमारे गुरु थे व्याकरण के गुरु थे महेश चंद्र शास्त्री दसवीं उम्र के बाद ही वो अंधे हो गए छह विषयों के आचार्य तीन विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट इतने भयंकर विद्वान जबरदस्त कहीं का भाषवा सब याद उनकी हम पढ़ते थे पंक्ति और उसको सुन के फिर उसकी व्याख्या अच्छा करते ऐसे हम उनसे पूरा व्याकरण सिद्धांत गौमरी पड़ता था। कई बार जब भी जाए, पूछ करके नोट देता रख लो। अरे बेटा, बोल रहा है? ऐसे और फिर कभी उनको देते थे गुरु जी ये कपड़ा आपके लिए लाया हूं ये तो मेरे लायक नहीं है जी क्यों? तक गवा तो तो रंग का तो बहुत पूछता था अभ्यास, वो अभ्यास अभ्यास से वो पकड़ नोट क्या पता चल डेढ़ साइज के नोट भेजी तरफ पकड़े बता देती इतना रुपया तक नोटर इतना है एक से एक और थे श्यामेंद्र जी वो भी अंधे थे वो तो जन्मांध थे पूरे भागवत कंठस्थ था अठारह हजार श्लोक से एक विद्वान गंगेश्वरानंद जी महाराज के वेदों के साथ चारों वेद कंठस्थ थे दर्शन के मूल सूत्रों को राषियों को टीकाओं को अद्भुत विद्वान जी के समान तो कोई हुए ही। थी, थी, ही नहीं अद्भुत, ये हैं, भी ठीक, ठीक, सब कुछ खाना पीना ठीक गिर भी पीछे नहीं है महेश चंद्र शास्त्री जी कैसे याद किए पता है वो कहते थे और मैं क्या करू कौन पढ़ के मेरे को सुनाए, उन्होंने अपने ही चाचा का एक लड़का भाई को चचेरा भाई को बुला लिया अगर तू भी पढ़ ले मैं भी पढ़ लेता तो जोर, -जोर, जोर जोर से पढ़ता था, उस। उसको सुन -सुन के इनको याद था। और कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ना है चाहते थे सुनना है सुनी नहीं है तो हमको बोलते थे जाओ पुस्तक लेनाना मैं पंक्ति लगा लूंगा उस बने कई ग्रंथ हमारे छोटे मोटे हो गए उनको सुनाता था मुझे ना नहीं समझ मैं क्या बोल रहा है फिर एक भी अक्षर अच्छा गलत बोलो मात्रा गलत बोलो तो ऐसा हो नहीं सकता है नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है पंक्ति तो तुम गलत मैं जानबूझ के बोलता था गलत देखता था, था देखो कहा तुम गुरु जी पकड़ पाते जो मेरे पढ़ ले हुए सी व्याख्या कर देंगे सीधे दर धड़ एक भी अक्षर गलत कर दे मात्रा बिगाड़ गया तो कहीं ऐसा पंक्ति हो नहीं सकता सिद्धांत ऐसा है ही नहीं आप गलत पढ़ो देखिए दोबारा देखिए दोबारा मैं ऐसे ही पढ़ूंगा तो धनी शुद्ध करो फिर वो तो गलत है तो ऐसा इतना सिद्धांतिक परिपक्व ज्ञान और ठोस निर्णय कोई जा नहीं सकता नहीं ऐसा नहीं ऐसा क्या जितना हो सकता है चाहे वह ही नहीं उठता नहीं है तो नहीं है बिल्कुल कोई ग्रंथ बनी मुझे उनको तो क्या प्रेरणा होता था कि देखो इतना ही पढ़ लिख लिए शास्त्रों को आग न रहते और सवेरे चार बजे पढ़ाना शुरू करते थे रात्रि का दस बजे तक पढ़ते उनकी प्रेरणा हमको मिली मिलेगा हमें भी जब सब कुछ हमारे पास है फिर भी हम क्यों तो नहीं करते इनसे दस गुड़ा हमें आगे रहना चाहिए तो हम भी पढ़ा है उसी प्रकार उनसे ज्यादा पढ़ा लिया दिन रात पढ़ा छुट्टियों में भी पढ़ा लिया छुट्टियों में साहित्य ज्योतिष छुट्टियों में पढ़ाया करता था धीरे धीरे टायर पंक्चर हो गया, गया। कम करना पड़ा शरीर बिगड़ गया देखो उन, उनका भी दिमाग पागल हो गया हमेशा शास्त्री से भी दिमाग गर्म हो गया रतनगढ़ जिला चूरू जिले के थे वो रतनगढ़ में राजस्थान वहाँ ले गए बड़ा सेवा पानी करते करते वो ठीक तो हैं इस समय अभी जीवित हैं अब केवल दो घंटा पढ़ाते हमारे जैसे वही पढ़ाते इसके बाद ध्यान आ गया कि वो त्विंद्री के द्वारा ग्राही नोट का छपा हुआ अंक भी रंग भी तगिंद्री ग्राही कर लिया उन्होंने जो हम लोग अभ्यास करते रह जाएंगे नोटों में भ्रांति हो जाएगी चक्षुर मात्र जाति तो क्यों, तो तो तो क्योंकि चक्ष मातृ नहीं है क्यों तो? क्योंकि घटपड़ जो संयोग क्योंकि घटपड़ का जो संयोग है ना वो तो इंद्र ग्राह्य है अतएव तदगत जातिर उस घटपट संयोग में रहने वाला संयोग तो जाति भी तो तो हो जाता है ये भी नियम आगे दे रहे हैं अत्र जाति घटित लक्षण गुणत्व अनुपाधायत्र ग्राह जाति में तो सुवर्णाधि व्याप्ति तदवार तदुपाधाय जाति घटित लक्षण में गुण सत्य की जरूरत क्या इस लक्षण नया लक्षण जो पढ़ रहे चक्षर मात्र ग्राह्य जाति मत गुण यहां गुण निकाल दो जाति मतपम तक ले लो चक्षर मात्र ग्राह जाति मत लक्षण करते हैं, तो क्या है इसमें गुणादान चक्षुर जाति मत कौन है स्वर्णाद सोने में अति व्याप्ति हो गई सोना आदि जो है जातिया कैसी है वो, वो चक्षुर उनमें व्याप्ति वारण करने के लिए तद उपाधन गुण शब्द होना जरूरी और वो क्या है सुवर्णादि गुण नहीं वो तो द्रव्य तेजस द्रव्य सुवर्ण एवं रसाद लक्षण इसी प्रकार से आगे के लक्षणों की बोल दिया जैसे बाकी ना गंधवती प्रति और आगे के लक्षणों को अपने आप समझो और जल का अग्नि का लक्षण उन्होंने बनाया नहीं में। पे के रसाद इसी प्रकार से रसाद में दिया जाता तो गुण से भिन्न गुण जैसे कहा गया लक्षण प्रसादियों में लक्ष्य भूता जो गुण है उससे भिन्न गुणों में लक्ष क्या था यहां? रूप उसे में जा ऐसे घटाना है समझा रहे कैसे घटाओ विशेषण लक्ष्य से जो भिन्न गुण है उन गुणों में अति व्या दर्शाना पड़ेगा और विशेषणा यानी विशेषांश न दिया जाए विशेषणाश मात्र रख लिया जाए तो लक्ष्य मातृवृत्ति जो असत्व दंधत्वादी जातियों में अति व्याप्ति अतो विशेषण योर उभयोर उपादान भवती दोनों को ग्रहण करना जरूरी है ऐसा न्यायोधि में इस रूप के लक्षण का विचार पूरा हो जाता है मूल में लौटते हैं तच शुक्रील चित्र भेदात सप्तर माता प्रदाय जाति में गुणव यह लक्षण हो इसमें सारा चित्र रहेगा चक्षुर चक्ष जन्य ऐसा ही कहेंगे चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व ना विशेष गुणत्व की जरूरत नहीं।, नहीं है जाति पर लक्षण विशेष गुण की जरूरत नहीं है चक्षुर मात्र तो ही है इसलिए चक्षुरक्ष अविषय भूता भूतत्वे भूत भूत सति, चक्ष विषय चक्षुर्भिनेतक्ष आवय भूत जन्य प्रत्यक्ष सति, प्रत्यक्ष विषय भूतजातिमत् गुणम रूप रूपस्य लक्षण ये अंतिम निष्कृष्ट रूप का लक्षण रूप का निष्कृष्ट लक्षण रूप सात प्रकार का है सप्तम कौन से कौन से शुक्ल मने सफेद नील मने काला पीत मने पीला रक्त मने लाल हरित मने हरा रंग कपिश मने कपिला रंग और चित्र भेदात बने चित्र कबरा रंग अनेक रंग का मिक्स कपिश बने कपिला लाल और पीला का एक मिश्रित रंग विशेष जो होता है उसको लिया कपिश पृथ्वी जल तेजो वृत्ति और ये रूप कहाँ रहते हैं पृथ्वी वृत्ति, जल वृत्ति, तेजो वृत्ति तीन द्रव्य में ही केवल रहता है रूप नव द्रव्यो में से तीन द्रव्य में केवल रूप रहेगा पृथ्वी जल और तेज वायु आकाश काल दिग्तम इन छह द्रव्यों में रूप नहीं है तत्र इन तीन द्रव्यों में से भी पृथ्वी नामक द्रव्य में सातों प्रकार का रूप रहता है तथा पृथ्व्या सप्त आभा जले जल और तेज इन दो द्रव्य में सफेद रंगी होता और अन्य रंग नहीं होते उनमें से भी जल में अभावर शुक्ल माने न चमकने वाला सफेद रंग और तेज में भास्वर शुक्लं चमकीला चमकता है ऐसा सफेद रंग तेज में फिर भी जल और तेज में जो अन्य रंग दिखाई देते हैं वो रंग औपाधिक समझना नीला पीला काला जो भी रंग जल में दिखाई दे वह उसमें विद्यमान पार्थिव तत्वों के कारण से है इसी प्रकार से में जो लाल पीला दिखाई दे रहा है वह लकड़ी आदि जो पार्थिव ईंधन है उसके ही उपादि के कारण से दिखाई देता है अपना अपना उनका निज रूप तो केवल अभाष्वर शुक्ल है जल में और भास्व शुक्ल है तेज में इस प्रकार से रूप का लक्षण पूरा हो गया रस लक्षण कतिविध सह रस का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार का है मधुराम लवण कटुक जल वृत्ति मधुरगा रसनेन्द्रिय के तरह ग्राही गुण विशेष का नाम रस है यहाँ इसलिए मात्र शब्द जरूरत नहीं क्योंकि ये रस ऐसा चीज है अन्य किसी भी इंद्री के की कुछ ग्रहण होने वाला नहीं है ये रसनेन्द्रिय ऐसा विलक्षण इंद्रिय है उसके अंदर ग्राह्य वस्तु ऐसा गुण होगा जो अन्य किसी भी ग्रहण नहीं होता है चक्षु तो जैसा ना ग्रहण करता है संयोग आदि भी ग्रहण कर ले रहा था इसलिए मात्र जरूरी हो गया नहीं नहीं हाँ ऐसा है इसमें ग्रहण करता दूसरा और कोई चीज ही नहीं इसलिए इसमें ज्यादा ताकत आ गया विशेष ताकत इसमें कि कोई काम है नहीं जब खाओगे तब ये बोलेगा खट्टा बाकी तेईस घंटा तपस्या करता है ये कितने घंटा खाओगे दिन भर में चार बार खाओगे तो सब टाइम मिलाओगे एक घंटा होगा और तेईस घंटा रस जो है तपस्या करता प्रतिदिन कितनी तप है उसमें इसीलिए जो खींच रहता है आप लोगों रसास्वादा जिते रसम जितम सर्वम इसलिए कहा कि रस नहीं कठिन काम अन्य इंद्रियों को एनी टाइम खुराक मिलती रहता है इसको कोई ठिकाना ही नहीं दुर्गंध सुगंध अपना पसीने से भी होते रहता है तो ग्रहण इंद्रिय को कहा तपस्या करने का मौका है स्रोत इंद्रिय को भी मौका नहीं मिलता तपस्या करने में सोते वक्त भी मच्छर छोड़ते नहीं आगे करते ही पड़ता है ग्रहण इंद्रोत्र इंद्रवा चक्षुआ जबरस्ती बंद करना पड़ता है का बंद नहीं होते तो पट्टी बांध करके दवाई के सोते देखते रहते ये चारों इंद्रियों का पास तपस्या है नहीं ये 24 घंटा पूछता पूरा काम करते ही रहते एक इंद्रिया जो बेचार तपस्या करते मजबूरी में करता है दसवीं इंद्रिय 24 घंटा चलाते रहो तो फिर 24 घंटा रस को स्वादन करते रहेगा देते नहीं हो ना पेट खराब हो जाएगा ये आपकी मजबूरी है।, हाँ? तो है उसके ग्राही एकमात्र को रस है कहीं अति व्याप्ति नहीं व्याप्ति नहीं, नहीं कुछ भी नहीं गुणत्तम तो लक्षण करोगे तो रूपाल में अति व्याप्ति हो जाएगा गुणत्तम कहोगे तो में व्याप्ति हो जाएगी इसलिए रसनाग्राही कहो और रसनाग्राही कहो तो रसत्व जाति रसा भाव में जो सामान्य नियम है यो गुणो यदा सत्य ग्राह्य इस नियम के आधार पर जो है रसत्व जाति रसा भाव में अतिवृत्ति तो निवारण करने के लिए गुणत्वोत्तम तो देना जरूरी सिद्धों में रसनाग्राह्य सती गुणत्वोत्तम रस्य रक्षण बहुत हल्का सा छोटा सा रक्षण और वह रस साचा मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त भेदात शट है छह प्रकार का रस है मधुर है आम्ल मने खत्ता लवण मने नमकीन कटु मने जो कड़वा कसाये मने कषाय मने तीखा मिर्ची का तीखापन इससे भेद से छह प्रकार का माना गया है कहा रहता है रस पृथ्वी जल वृत्ति ही दो द्रव्य में नव द्रव्यों में से दो ही द्रव्यो में रस रहता है तत्र प्रत्वी, तत्र पृथ्वी, पृथ्वी उनमें भी पार्थिव पदार्थ में छह प्रकार का रस मिलेगा जले मधुर एवा जल में केवल मधुर रस मीठा उसमें जो कड़वा पन आदि अनुभव होता है वह औपाधिक नींबू का पेड़ है खट्टा जल स्नान भव में आता रस्म नारियल जब ऊपर हो रहा है और मीठा मीठा जल पढ़ा विचित्र एक से विलक्षण ऐसा वैसा बना रहता है सृष्टि देख करके आदमी आश्चर्यचकित त्रिनेत्र बना दे त्रिनेत्र फल जानते हैं त्रिनेत्र फल ताड़ काला काला होता है अंदर में तीन आंख होती इतना ठंडा होता है गर्मी के दिन में लोग उसको उकाल के खाते वहां तीन आंक बना दिया ठंडा अंक है क्रोध नाम का चीज नहीं उस आंख कभी गर्म नहीं होता जो खाया वो भी ठंडा हो जाता है विलक्षण बनाया नारियल में भी तीन अंक बना देते हैं ऊपर तीन अंक नेत्र विलक्षण सृष्टि है जले मधुर जन्मे केल मधुर रस होता है अपना स्वाभाविक है और अन्य जो रस आप देखते हैं वह औपाधिक है। नहीं है कि लक्षण भेदा गंध का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है यहां भी न्यायुद्धि नहीं मिलेगा इसलिए इसको निपटा दो घ्राण ग्राहियो गुणोगंध ग्राण ग्राह्यो गुणोगंध ग्राण ग्राह्य गुणम गंधस्य लक्षण यहां पर भी गुणत्तम इतना लक्षण करोगे तो रूप रस स्पर्शादियों में अति व्याप्ति हो जाएगा कि उनमें भी गुणत्व रहता है ग्रहण ग्राह्य दो और केवल ग्रहण ग्राह्य कहंगा तो गंधत्व जाति गंधा भाव उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए गुणत्वत्तम क्या है दो जाति और भाव में अतिव्यापति निवृत्त हो दोनों हिस्सा जरूरी है ग्राण ग्रायत्व सती गंधस्य गंध से लक्षणम साधि विद दो प्रकार का है सुरभिश्चर एक गंध का नाम सुरभि दूसरे गंध का नाम असुरभि दुर्गंध सुगंध दुर्गंध पृथ्वी मात्र वृत्ति मात्र पृथ्वी नामक द्रव्य में रहता है अन्य आठ द्रव्यो में गंध नहीं है जल तेज आदि में जो गंध हो रहा है वह औपाधिक है वायु में भी गंध है वह उपाधिक है स्वाभाविक नहीं है इस प्रकार से गंध का विलक्षण अच्छा पूरा हो गया